और दिल्ली से पधारे हुए हैं और बिजनेस करते हैं बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग किसी खास मेहमान से आपकी मुलाकात कराते हैं तो सबसे पहले हम इन दोनों का डॉक्टर विनीता और दीपक लुम्बा का बहुत बहुत स्वागत करते हैं शुक्रिया, शुक्रिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हमारे साथ डॉक्टर विनीता और दीपक नुम्बा हैं जिनसे हम बात करेंगे तो सबसे पहले मैं विनीता जी से शुरू करना चाहूंगा कि आपको पहली बार हमारे सभी लिस्नर्स सुन रहे हैं रेडियो के माध्यम से तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताए नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर विनीता हूँ जैसे इंट्रोड्यूस किया गया और हम लोग डेली से यहाँ आए हुए हैं और ये एक फाइव डेज का शिविर था जिसमें हम लोग यहाँ पर आकर एक अलग ही अनुभव हमारे साथ हुआ है और इसके बारे में और आपको इन बताएंगे बाकी <laughs> प्रोफेशनली अगर मैं बात करूँ अपने बारे में तो मैं फिज्योथेरापिस्ट हूँ और अपना प्राइवेट क्लिनिक रन कर रही हूँ और साथ में ही कुछ और ग्लोबल प्रोजेक्ट के ऊपर मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों काम कर रहे हैं विनीता जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अपने बारे में बताने के लिए और दीपक साहब बताइए अपने बारे में आप मेरा वैसे बैकग्राउंड अकाउंट्स का है और मैंने एमबीए उस किया उसके बाद और फिर मैं सबसे पहले कंप्यूटर्स बिजनेस में आ गया हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बट फिर थोड़ा मौका मिला देन मैंने गारमेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट स्टार्ट कर दिया तो अभी स्टिल कर रहे हैं एक्सपोर्ट भी कर रहा हूँ क्योंकि आजकल थोड़ा सम है तो और उस साथ में मैंने डिस्ट्रीब्यूशन का कर रहा हूँ यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एक अलग ही एक्सपीरियंस हुआ है वो मैं फिर आपसे शेयर करूंगा बाद में दीपक जी बहुत ही अच्छी बात बताया अपने बारे में और किस तरह का आपने काम अलग अलग सेक्टर में काम किया गार्मेंट में और कंप्यूटर्स में अभी खुद का बिजनेस रन कर करना है तो चलिए बहुत ही अच्छी बात है जिस तरह से हमने अपनी बातें हम लोग अपने बारे में बताए हैं तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा अपने फैमिली बैकग्राउंड भी बताइए तो अच्छा होगा <laughs> जी जी ज़रूर फैमिली में पेरेंट्स की साइड से मेरे मदर तो हाउस ही रही हैं और फादर जो हैं वो एज ए जनरल मैनेजर औरेंटल इंश्योरेंस में काम करते थे और रिटायरमेंट के बाद फिर उन्होंने ब्रह्मा कुमारीज़ में कंप्लीट अपने आप को डिवोट कर दिया और उन्हीं की सेवा में रहे हम लोग तीन बहन भाई हैं मैं बीच में हूँ मेरे से बड़े ब्रदर हैं वो आर्किटेक्ट हैं छोटे ब्रदर हैं वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में एज ए कास्टिंग डायरेक्टर हैं और शादी होने के बाद दीपक से हम ऑलमोस्ट 16 इयर्स मैरिज को हो गए हैं और दो छोटे बच्चे हैं रान्या नव्या फिफ्थ क्लास में एक सेकंड में है और अपने फादर इन लॉ के साथ हम लोग ज्वाइंट फैमिली में दिल्ली में रह रहे हैं चलिए बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि इस तरह से आपका फैमिली बैकग्राउंड है वो आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी लिस्नर समझ गए होंगे कि आप कौन है और आपकी फैमिली में कौन कौन है बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग एक पूरा परिचय सुनते हैं तो मालूम पड़ जाता है कि ये व्यक्ति इस तरह से है तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं कहूँगा कि हमारे फैमिली में काफ़ी चीज़ें होती हैं बहुत सारी ऐसे खास अनुभव हम लोग करते हैं तो मैं चाहूँगा कि कोई ऐसा अनुभव ज़रूर बताइए जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा खुशी फील हुआ बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहा आपके लाइफ में उस समय के बारे में बताइए ये तो बहुत हिस्ट्री में जाना पड़ेगा फास्ट में इसके लिए <laughs> आ, ये दो मैं मिला था <laughs> अगर आपको ध्यान आ रहा है तो आप यू इनिशिएट ब्यूटीफुल मोमेंट्स हैं जब हम मिले फर्स्ट टाइम वो भी बहुत बड़ा इंसिडेंस था जैसे हम मिले हैं तो ब, ब, बड़ा एक लाइक मूवी की तरह एक्चुअली ये मेरा रॉन्ग नंबर है अच्छा अच्छा <laughs> इनके नंबर में इनके घर के नंबर में और मेरे घर के नंबर में सिर्फ एक डिजेट इधर उधर था अच्छा स्लैक डबल फाइव जीरो डबल नाइन थ्री एट तो डबल फाइव डबल जीरो नाइन थ्री एट स्लैक्ट डेट ऐसे था तो मैंने अपने ऑफिस से रिंग किया तो बाई चांस घर पर मिल गया तो मेरे घर में गेस्ट आने थे तो मुझे लगा कि भाई जो गेस्ट आए हुए हैं वो आए तो इनकी कज़न घर पे आई हुई थी बहुत छोटी बच्ची थी तो वो बात करने लगी मुझे लगा वो मेरे को पहचान नहीं रही मैंने कहा चिनू क्या कर रहे हो आप क्या कर रहे रख दिया चांस के बाद है कि दोबारा फिर मैंने मिलाया फिर मेरे से वो बटन की एक प्रॉब्लम थी अच्छा, फ़ोन अच्छा, के अंदर उस टाइम प्रेस बटन होते थे ना तो फिर से वो मिल गया तो इन्होंने फ़ोन उठाया तो मुझे लगा मैंने कहा मेरे घर में ये कौन आया ऐसे ही इनसे बात हो गई तो पर अच्छी लगी इनकी आवाज़ अच्छी है तो मुझे बात करके थोड़ा अच्छा लगा हुआ फ़ोन रख दिया आप ब्लीम नहीं करोगे यही सेम चीज मेरे साथ फिर रिपीट हुई आफ्टर अ वीक फिर वही नंबर इन्होंने फोन उठाया मेरे को आवाज पहचान में आ गई मैंने कहा मैंने तो हफ्ते पहले बात हुई थी ऐसे फिर तीन साल हम कभी कभार बात करते रहे देन फिर वो डिसाइडेड कि हमें घर बात करनी चाहिए तो तब जाके हम आफ्टर थ्री एंड हाफ ईयर हम मिले तो ये देखे ही हम लोग बात करते बात थे तो, थे तो ये अच्छा मोहमेंट उसके बाद जो अच्छे मोमेंट्स आए हैं वो ये हमारा दोनों बेटियां जब और ये तो हर रोज ही कुछ अच्छे मोमेंट्स दे देती हैं बिल्कुल हर रोज ही कुछ ना कुछ नए मोमेंट्स हमें सिखा देती हैं और जो अच्छा मोमेंट सबसे बढ़िया है वो मुझे यहाँ होके हुआ अगर आप चाहो तो मैं रहा जा रहा मैं पहले शेयर कर देता हूँ मैं परसों ना ये सीवर लगा हुआ था तो उन्होंने मुझे यहाँ बोला कि दादी जान के आएंगे तो बीच में फिर आया कि वो नहीं आ रहे तो मुझे लगा थोड़ा दिल हो गया मैंने कहा यार मिलना हो जाता क्योंकि इनसे तो सिर्फ देखना ही लाइव अपने आप में समझो कि आप तर गए इज लाइक डैड तो मुझे था कि चलो शायद मुझे भी कुछ और दिमाग में आ जाएगा देखने से पढ़ने से नहीं आता कई बार क्या होता कि आपको देखने से ही आयुष से ही मिल जाता है सब कुछ तो मैं वो बोला कि बीमार भी, भी, हैं नहीं आ रहे हैं तो मैं बाहर मार्केट में सामने डोर के बाहर चला गया आश्रम से बाहर वहीं घूम रहा था तो उसी दौरान कहीं उनका आने का बन गया मुझे नहीं पता था मैं बाहर घूम रहा हूँ तो बस कुछ ऐसा मेरे साथ हुआ कि जो मैं खैर इतना बहुत लंबा नहीं शेयर करूंगा कि मेरे को एकदम से अंदर से हुआ कि और मेरे को लगा कि मैं अंदर चल फिर इंसिडेंस कुछ ऐसा मेरे का नहीं या थोड़ी देर और घूमता हूँ फिर इंसीडेंस ऐसा हुआ मेरे साथ कुछ कि मैं सीधा अंदर आ गया आश्रम में और आश्रम में आके भी मैं मुझे रास्ता नहीं मालूम था क्योंकि उधर से मैं आया नहीं था बट मैं जैसे चलता चलता मैं डायमंड हॉली पहुंच गया और वहाँ जैसे मैंने अंदर देखा विंडो से तो दादी, दादी जानगी आ रहे थे तो मैंने कहा ओह हो तो आपने बुलाया मुझे और ये मुझे फिर फ़ोन कर रही है कि कहाँ हो मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा <laughs> फ़ोन ये होता नहीं तो ये और इतना मुझे लगा कि मैं आया My नहीं हूँ हाँ। मैं आया नहीं हूँ मुझे यहाँ लाया गया है बुलाया गया है और शायद आगे मुझे पता नहीं क्या क्या मिलेगा तो चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया बहुत ही अच्छा लर्निंग हम हमारे सभी लिसनर्स को भी मिल रहा होगा आपकी बातचीतों से तो आइए आगे बढ़ते हैं और फिर से विनीता जी से जुड़ना चाहेंगे हम लोग जैसे कि आपने कहा कि मैं एक डॉक्टर हूँ फ़िजियोथेरापिस्ट हूँ तो फिजिथेरेपी में एक्चुअली में किस किस तरह की बीमारियाँ ठीक होती हैं क्योंकि काफ़ी बार ऐसे देखा गया कि नेक्स्ट टू डॉक्टर दिखाया जाता है जब भी कोई पेशेंट अंदर एडमिट हो जाते हैं फिर रिकवरी के टाइम पर फिजियोथेरेपी को खास बुलाया जाता है तो वो किस तरह की चीज़ें होती हैं उसके बारे में बताइए जी एक्चुअली uh, होता क्या है कि जब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं या किसी भी डिजीज़ के कारण वो बेड uh, पर चले जाते हैं लेकिन बैक टू फंक्शनल लाइफ में लाने के लिए फ़िजियोथेरेपी एक बहुत ही बड़ा एरिया है जहाँ पे हम पेशेंट को एकदम नॉर्मल लाइफ में लीड करने के लिए हेल्प करते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें हैं आज की डेट में अगर हम बात करें लाइफस्टाइल स्टाइल के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो ऑर्थोपेडिक कंडीशन जैसे आर्थराइटिस वो इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस हो रहा है उसका स्पेशली यंग एजेस में लोगों को ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं यहाँ तक कि ऑक्यूपेशनल हेजार मतलब वर्क की, की वजह से उनके साथ जो प्रॉब्लम आ रही हैं तो वो बहुत देखने में आ रही हैं uh, मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो क्लिनिक में ओल्ड पेशेंट्स कम हैं यंग पेशेंट्स ज़्यादा हैं बिकॉज बैक पेन है नेक पेन है आर्म में पेन हो रहा है नमनेस हो रही है तो ये सारी जो चीज चीज़ें ये हमारे लाइफ स्टाइल की वजह से हो रही हैं प्लस इसके अलावा ये तो है ही मेजर जो देखने में आ रहा है इसके अलावा स्ट्रोक के बहुत सारे चा चांसेस हो जाते हैं लोगों के साथ स्ट्रोक के बाद जो पैरालसिस की कंडीशन आती है उसके बाद हाफ साइड पैरालस को फिर से फंक्शनल करना वो भी एक बड़ा और इस सब के अलावा देर आर लॉर्ड ऑफ डिजीज़ जहाँ पे फिजिथेरेपी हेल्प करता है बर्न के केस में बहुत बड़ा रोल है फिजिथेरेपी का दैन uh, uh, जैसे डायबिटिक हैं पेशेंट हैं या फिर ब्लड प्रेशर पेशेंट हैं अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करना एक्सरसाइज में आना और अपनी सारी प्रिकॉशंस और प्रिवेंशन को ध्यान में रखते हुए अपनी लाइफ को लीड करना तो फ़िजिथेरेपी इंडिया में अब बहुत अवेयरनेस हो रही है लेकिन ये है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे लोग अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोएक्टिव हैं जो कि अब यहाँ पे धीरे धीरे शुरुआत हो रही है तो यस बीइंग अ फिजिथेरापिस मुझे प्राउड होता है कि यस yes, हम <laughs> किसी तरह से हेल्प कर रहे हैं लोगों को और okay, उनको फ़ायदा हो रहा है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि फिजियोथेरेपी किस तरह से काम करता है और धीरे धीरे इंडिया में इसकी अवेयरनेस बढ़ती जा रही है और लोग इसको समझ पा रहे हैं और इनके साथ जुड़ते जा रहे हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया चलिए आगे बढ़ते हैं दीपक जी अब एक छोटा सा वक्त हो गया ब्रेक का ब्रेक में हम लोग पुराने फिल्मी गीत सुनाते हैं सिक्सटी सेवेंटीज़ के अगर आपको याद हो कोई फिल्मी गीत जो आपको बहुत पसंद आता हो तो उसके बारे में बताइए किसी की मुस्कराहटो क्या मेरा भी फेवरेट सॉन्ग है चलिए बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है तो इसी गीत को हम लोग सुनते हैं आप सुना है रेडोम नाइनटी 90.4 एफएम पर विशेष मुलाकात सुनते रहो मुस्कर आते रहो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 किसी के वासते हो तेरे दिल में प्यार तुझी ना इसी का नाम है माना अपनी जेब से फकीर है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 जीना इसी का नाम है रिश्ता दिल से सभी के ऐतुबार का जिंदा है हम ही से नाम प्यार का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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बहुत ही खूबसूरत गीत आप अभी आप सुन रहे थे तो चलिए आगे बढ़ते हैं विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हमारे साथ डॉक्टर विनीता और दीपक लुम्बा है जिनसे हम बात कर रहे हैं बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं उनके कुछ लाइफ के खास एक्सपीरियंस को हमने सुना और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग लाइफ एक्सपीरियंस को सुनते हैं तो वो हमारे जीवन में भी काफ़ी प्रेरणादायी बन जाता है कि हमें भी ऐसा लगता है कि इनके जीवन में ये चीज़ें घटी हैं तो हमारे जीवन में भी होना चाहिए ऐसा फील हम लोग करते हैं या हमने वो एक्सपीरियंस किया है तो हाँ मैंने भी ऐसा ही एक्सपीरियंस किया है तो हमें अच्छे दिन को याद करने का भी एक आ, माध्यम मिल जाता है इस कार्यक्रम के माध्यम से या शब्दों के माध्यम से या किसी के शब्दों के माध्यम से तो आइए फिर से एक बार दीपक जी दी से हम लोग जुड़ना चाहेंगे जैसे कि आपने मल्टीपल बिजनेस किया है आपने शुरुआत में कहा कि मैं कंप्यूटर किया फिर गार्मेंट किया फिर अभी खुद का बिजनेस कर रहा हूँ तो स्विच ऑफ क्यों करते गए आप क्या कारण बना कंप्यूटर्स में यह था कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सब लोग करने लग तो नेचुरली थोड़ा प्रॉफ़िट में फ़र्क आना शुरू हो जाता है फिर सब लोग जब आते हैं जब भीड़ आती है तो थोड़ा सा वो हो जाता है गड़बड़सा हो जाता है और दूसरा पर, पर गारमेंट्स का चांस मिला एक्सपोर्ट का वो से अच्छा था इसलिए किया अब जो थर्ड लाइन में इसलिए आया कि उसमें गारमेंट्स एक्सपोर्ट में बहुत स्ट्रेस मैं ये नहीं कि मैंने बंद कर दिया है स्टिल है लेकिन उसमें मैं वही एक अच्छे क्वालिटी वाले ऑर्डर ही करता हूँ क्योंकि स्टेप बहुत है कभी ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं कभी पेमेंट्स हटकी हैं बाहर अमेरिका की पॉलिसी बदल गई दूसरे कंट्री की बदल गई तो हम भी फंस गए बीच में तो ऐसे है तो इसी वजह से मैंने स्विच ऑफ किया है लाइक स्टेप नहीं होता है जी, जी जी तो एक सेकंड ऑप्शन लिया है लिया है जिसको भी मैं चाह रहा हूँ कि अगर ये अच्छा चलेगा तो मैं इसको फर्स्ट ऑप्शन में लेता हूँ क्योंकि इसमें मेरे को टाइम अपना मैनेजमेंट और अपना टाइम हेल्थ वगैरह सब मिल रहा है चलिए बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि क्यों कि स्विचऑफ किया उसका पीछे का कारण आपने बताया और कई बार हमारे जीवन में इस तरह के पड़ाव आते हैं जिन चीज़ों को हम लोग करते रहते हैं कभी कभी ऐसा हो जाता है कंपटीशन हो जाते हैं या मार्केट का सिचुएशन बदल जाते हैं या नई चीज़ें आ जाती है तो हमें अपने आप को बदलना पड़ता है या बिजनेस को दूसरी तरफ हमें ट्रांसफ़र करना पड़ता लेकिन अब मुझे ये लगता है कि मैं यहाँ पर आके जो मैंने सीखा है तो मुझे अब फील होता है कि शायद मैं अगर सारी चीज़ें यहाँ राजयोग की फॉलो कर लूंगा तो मैं तीनों से इकट्ठे कर सकता हूं विदाउट एनी स्ट्रेस वो क्योंकि यहाँ भी वही चीज़ है हाउ आपका पर्सनलिटी इन्वेलमेंट हो रहा है हाउ टू मैनेज योर लाइफ एंड बिजनेस वही सब चीजें तो <laughs> आ रही हैं आपको अपनी लाइफ मैनेज करनी है या बिजनेस मैनेज करना है बात एक ही है अल्टीमेटली <laughs> तो दोनों चीजें एक ही है क्योंकि आप तो एक ही है ना <laughs> तो यहाँ आके मुझे लग रहा है कि अगर मैं फॉलो कर पाया अच्छी तरह तो मैं सबको टैकल कर लूंगा विदाउट एनी स्ट्रेस बहुत ही अच्छी बात आपने बताया जहाँ पर हम लोग इन चीज़ों को समझ लेते हैं क्योंकि बदलना खुद को है हम देखते हैं जब दुनिया में इस तरह की बातें होती हैं लाइफ चलता रहता है तो हम लोग समझते हैं कि कहीं ना कहीं बाहरी चीजें हम बदलने की कोशिश करते हैं लेकिन बाहरी चीजें बदलने के बजाय अगर हम अंदर की चीज़ें अपने अंतर के विचारों को या अपने गुणों को या अपने संस्कारों को बदलने की कोशिश करते हैं तो इसीलिए अपना मोटो भी है कि सेल्फ चेंज इज इक्वल टू वर्ल्ड चेंज तो खुद को नहीं बदलेंगे तो दूसरों को नहीं बदल सकते हैं। दूसरों को बोल के हम लोग कितना बदल पाएंगे वो चीज़ें वो होने वाली चीज़ नहीं है जिसके ऊपर हम लोग सोचते हैं कि वो बदले तो मैं बदलू ये चीज़ें नहीं होता है तो अगर हम बदलते हैं तो अपने आप वो चीज़ें आ जाती हैं तो वो दिक्कतें खड़ी करती हैं और हमारे जीवन में काफ़ी स्ट्रेस लेवल फिर बढ़ जाता है जितना हम लोग पहले रहते हैं जब इन चीज़ों को और सोचने लगते हैं तो और ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके और फिर से मैं वनीता जी से जोड़ना चाहूंगा आप सभी को और और जैसे कि आप एक महिला हैं और बिजनेस भी कर रहे हैं फैमिली भी संभाल रहे हैं तो ये सब चीज़ें किस तरह से आप करते हैं थोड़ा सा बताइए अपने बारे में छह क्वेश्चन पूछा आपने <laughs> uh, मुझे लगता है जब हम गोल ओरिएंटेड हो जाते हैं जब हमें लक्ष्य पता होता है कि हमें इसको पाना है तो उसके साथ में जो भी प्रॉब्लम्स को या चैलेंजेस को तो वो आप सोल्यूशन मोड में आ जाते हो बहुत जल्दी से आपको लगता है कि नहीं मुझे जब अगर अपने गोल मेरा फिक्स है और मैं उसके लिए पूरी डिवोटेड हूँ तो ये सब चीज़ें मुझे मैनेज करनी है जैसे भी करनी है वो मुझे करनी है फिर आप ये नहीं सोचते कि अब ये हो गया तो ठीक है मैं अपने आप को बैक फुट ले लेती हूँ और मैं रिलैक्स करती हूँ तो मुझे जो हेल्प करती हैं चीज़ें टाइम मैनेजमेंट हालांकि बहुत कंप्लीट हाँ, परफेक्ट तो नहीं बोलूँगी अपने आप को लेकिन मुझे लगता है कि प्रॉब्लम पे हम ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं दोनों दीपक और मैं आप दोनों की बात कर रही हूँ हम लोग जल्दी से सॉल्यूशन मोड में आते हैं और यही सोचते हैं कि व्हाट नेक्स्ट अब इसके बाद क्या तो जैसे दोनों छोटे बच्चे हैं इनका स्कूलिंग अपना क्लिनिक भी और साथ में जो हम बाकी के एसोसिएट हैं प्रोजेक्ट के ऊपर तो इन तीनों को देखते और साथ में जो हमारे ओल्ड पेरेंट हैं फादर इन लॉ हैं तो उन सबको देखना घर को देखना और बहुत सारी चीज़ों को साथ में रख के तो वो चीज़ें मैनेज हो जाती हैं और जैसे अभी हम डिस्कस कर ही रहे थे कि हमें अपने अंदर जी जी। अपने माइंडसेट को अगर हम ठीक रखते हैं पॉजिटिव रखते हैं तो वो हमें हर जगह ही हेल्प करता है पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी और रिलेशनशिप भी स्ट्रांग होते हैं और रिलेशनशिप स्ट्रांग होते हैं तो मुझे लगता है फिर सारी चीजें तो आपके लिए हर चीज़ आसान हो जाती है काफ़ी अच्छी बात आपने दीपक भाई बताया कि किस तरह से हम दूसरों के लिए जब जीना शुरू कर देते हैं तो अपना जो है अपने आप मैनेज हम लोग कर सकते हैं खुद की कमियों को नहीं देख पाते हैं या खुद को एडजस्ट कर लेते हैं और स्ट्रांगली हम लोग दूसरों को हेल्प करने में आगे बढ़ते हैं बहुत ही अच्छी बात हो रही है जैसे कि फैमिली में एक समय ऐसा आता है कि जहाँ पर हम लोग का इनिशियल टाइम में शुरुआत में या फिर बीच में एक ऐसा पीरियड आता है जहाँ पर हमें बहुत स्ट्रांगली संघर्ष करना पड़ता है तो ऐसा कोई समय रहा जिसमें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा स्ट्रगल तो एक प्रोफेशनल लाइफ में तो आप उसके बिना रह ही नहीं सकते स्ट्रगल करना है पर लेकिन ऐसा है। होता है कि वो बहुत टाइम तक चलता है या फिर कुछ समय तक वो चीजें आती हैं जहाँ पर आपको थोड़ा सा लाइक मेरा एक्सपोर्ट बहुत अच्छा चल रहा था बहुत अच्छा हुआ लेकिन मेरे साथ एक धोखा हो गया मैं इन्होंने धोखा किया मैं क्या उसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा तो मुझे अपना फैक्ट्री तक छोड़ना पड़ा सारे ऑर्डर भी दोबारा से करना पड़ा तो स्ट्रगल तो था नो no डाउट लेकिन उसमें मेरे को मैं ने हेल्प की तो इनका अपना था तो मुझे ये ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कुछ फैमिली के लिए तो काफी कुछ भी करना पड़ता है लेकिन मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ भी जो मेरा मन नहीं करता कि मैं वो भी जॉब्स करने पड़ी मुझे ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा नहीं। तो इन्होंने उस टाइम टेक ओवर कर लिया सीट इन्होंने संभाल ली तो धीरे धीरे फिर हम दूसरा हमने शुरू कर लिया तो इस लाइक स्ट्रगल तो है लेकिन जब स्ट्रगल निकल जाता है तो मेरे ख्याल को बोलना अच्छा है तो मैं याद क्यों कि, करूँ उसको याद करके तो फिर आपको दूसरों पर गुस्सा आता है कि या जिसने गलत किया है अब मैं उनको वो भी अपने उनको फिर मैं नेचुरली या फिर बदला लेना चाहूँगा मैं उस चक्कर में बेटर है कि कोशिश करता हूँ कि मैं बोल जाऊँ बोलना मुश्किल बहुत है लेकिन यह है कि जब आपके अच्छे दिन आते तो आप बोल जाते ये बहुत अच्छी बात आपने बताया क्योंकि चीज़ें जो है हमारे बीच में हम अनफॉर्चुनेटली उन चीज़ों को देख पाते हैं कि हम हमारा जैसे विश्वासघात हो जाता है yeah, वो चीज़ें हो जाती हैं कि हम जिनके साथ पूरे भरोसे के साथ काम करते हैं और अचानक से उसका रवैया बदल जाता है तो फिर हमारे सामने जैसे कि बिन बादल बरसात हो जाती है और हम उन चीज़ों को समेटने में बड़ा असमर्थ फील करते हैं और ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में आती हैं लेकिन उस समय किसी का सपोर्ट मिल जाता है तो नेचुरली वो चीज़ जो है काफ़ी अच्छा एक अच्छी तरह मैनेज हो पाता है तो चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपके जीवन में जो स्ट्रगलिंग पीरियड था वो आया लेकिन उसके बाद आपको सपोर्ट मिला विनीता जी का तो वो सारी चीज़ें मैनेज हो गई और मैं फिर से विनीता जी से जाना जुड़ना चाहूँगा आप सभी को जुड़ना चाहूँगा कि हमारे जीवन में हम लोग सभी लोग हमसे मिलते हैं हम लोगों से मिलते हैं काफ़ी चीज़ें है। लेकिन कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो ज्यादा हमें प्रभावित करता है हमारे हमारे मन में उनके प्रति बहुत भावनाएं उत्पन्न होती हैं श्रद्धा उत्पन्न होती है, उत्पन है एक आदर्श उत्पन्न होता है तो ऐसा कौन व्यक्ति है प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं तो जो हमारे मेंटर्स हैं जो हमारे लीडर्स हैं जिनसे हम सीखते हैं आई थिंक दे आर द वन जिनको हम देख के चाहते हैं कि हम उन जैसा बनने की कोशिश करते हैं और अगर स्पिरिचुअलिज्म में जाएं तो मुझे लगता है कि जो राजयोग का ज्ञान है उसमें हम लोग एक वो रख सकते हैं कि हाँ जो बाबा की शक्तियाँ हैं जो आठ शक्तियों के बारे में बताते हैं मुझे लगता है अगर उससे भी हम अपने आप में अंदर कुछ सीखते हैं तो वो भी एक बहुत ही बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है कोई एक नहीं बताऊंगी बहुत सारी चीजें मुझे हाँ, लगता है जो पॉजिटिव चीज जेल में लिखती है मुझे वो वो ही, वो ही अच्छे, अच्छे लगते, लगते हैं उन्ही के लिए एक रिस्पेक्ट और एक लव आत, अपने आप ही आ जाता है सही वनिता जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और किस तरह से हम जिन लोगों को मिलते हैं सुनते हैं उनसे कुछ पॉजिटिव उड़ा हमें मिलता है शक्ति हमें मिलता है उनके शब्दों पर कहीं ना कहीं हमें एक नई चीज़ हमारे दिलो दिमाग में एक सुकून मिलता शुकून है मिलता। तो वो चीज़ें हमें नेचुरली ऑटोमेटिकली उनसे उस व्यक्ति के प्रति या उस ज्ञान के प्रति उस सिस्टम के प्रति हमारी भावनाएँ शुद्ध हो जाती है प्यार जगता है तो वही आगे बढ़ते हैं और दीपक जी से मैं फिर से जुड़ना चाहूँगा यही सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि आप अपने जीवन में आदर्श किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं आजकल जो जिनसे मैं इंस्पायर हूँ तो मैं उनका सिर्फ नाम ही ले देता हूँ जी तो सुशील एंड रश्मि मनचंदा एक सीमा जी है कमल जी है ऋतिक प्रोफेशनली इनसे मैं इंस्पायर हूँ और इनसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ और वैसे में जिनसे शुरू से जब से भी जब जब से मैं कॉन्टैक्ट में आया हूँ इनसे तो मैं हूँ वो है साईं बाबा और अब बाबा को देख रहा हूँ जैसे वो आज भी कल मैं सोलर प्लांट गया तो वहाँ एक समझ में आया कि बाबा आज भी कि यहाँ बच्चों को परेशानी ना हो सोलर प्लांट जैसे उन्होंने कराने वाले वही हैं इतना कुछ देखो अगर आप और मैं बैठ के करें तो बहुत मुश्किल है ऐसे ही मुझे पता चला कि यहाँ पानी नहीं होता मैंने कहा पानी वैसे बात बात कर रहा था मम्मी से कि मम्मी पानी तो खूब आ रहा है करे पहले नहीं था ये बाबा ने बताया कि ये स्रोत यहाँ पर यहाँ बस है यहाँ से आप स्रोत है यहाँ से पानी आपको हमेशा भरपूर मिलता रहेगा तो आज भी हमारे लिए कर, कर, कर रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं तो अब फिलहाल मैं तो है बाकी तो इंस्पायरेशन तो हर छोटी छोटी चीज तो मैं आपसे भी ले रहा हूँ आपसे बात कर रहा हूँ आपसे भी हो रही है इनफेक्ट कई बार तो बच्चों से भी बातें सीखने, बाते सीखने से को से मिल जाती हैं दीपक जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया गुण आपके शब्दों से निकल रहा था कि जैसे कि हम किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं तो कहीं ना कहीं उनसे अच्छी चीजें हम तो? ले सकते हैं डिपेंड्स अपॉन मी किसी भी चीज़ को देखने के बाद उससे मैं क्या ले सकता हूँ ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है तो हम अच्छी चीज़ें ही ग्रहण करें सभी से तो हमारी अच्छी विचारधारा भी बनी रहेंगी हम अच्छी चीज़ों को देखने का प्रयास रहते रहेंगे हमारी मम्मी यही कहते थी हमें कि भाई आप अच्छे तो यज्ञ अच्छा हम्म बहुत अच्छी बात बताई आपने चलिए दीपक जी बहुत ही अच्छा लगा और विनिता जी आपसे भी बात करके काफ़ी अच्छा लगा और मैं चाहूँगा कि जाते जाते अब वक्त हो गया इजाज़त का तो मैं कहूँगा कि आपको बहुत सारे लिसनर्स सुन रहे हैं उन सभी के लिए क्या आप अपना मैसेज देना चाहेंगे और साथ में आपको जो बहुत ही खूबसूरत गीत आपको लगता है वो बताइए मेरा मैसेज सबके लिए यही है कि हम लोग सबसे पहले तो वही बात है कि अपने आप को चेंज करें और थ्रू राजयोग अगर हम इसमें प्रैक्टिस में आते हैं और उसके बाद अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को दोनों को ही हम लोग काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं और लास्ट में एक यही सजेशन दूंगी कि हम प्रॉब्लम ओरिएंटेड ना रह कर सॉल्यूशन मोड में जल्दी से आएँ और पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो ही सब चीज़ों का यू नो बहुत बहुत हद तक हमें हल दे देती है तो अपने आप पॉजिटिव रखना गोल ओरिएटेड रखना और सिर्फ छोटी मोटी बातों को इग्नोर करके अपने आप आगे की तरफ चलते रहना चलते रहना मेरे हिसाब से सबसे, सबसे बेस्ट गाना स्ट्रेस रिलीज कर लेंगे वो है लकड़ी की काठी काठी में घोड़ा बच्चों को है बट आज भी वो स्ट्रेस बचता का, का काम करता है चलिए बात दीपक जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया बहुत ही प्यारा संगीत याद दिलाया और आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे थे विशेष मुलाकात हमारे साथ आज के इस विशेष मुलाकात में डॉक्टर विनीता और दीपक भूमि थे जिनसे हमारी बातें हुई और बहुत ही अच्छी बातें हुई जैसे कि फैमिली में जिस तरह की बातें होती हैं वो सारी बातें हमने उनसे करने की कोशिश की और बहुत सारी चीज़ें उनके शब्दों से निकल के आया कि फैमिली में किस तरह की बातें होती हैं और किस तरह से हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर पाते हैं वो सारी बातें आपने सुनी और आशा करता हूँ आप सभी को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और जो बातें आपको अच्छी लगी हो ज़रूर उसे अपने जीवन में अपनाएँ और आगे बढ़ें खुश रहें मस्त रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे डॉक्टर विनीता और दीपक भूमि को दीजिए इजाज़त नमस्कार थैंक यूक्यू सुनते रहो मुस्कुराते रहते रहो चलिए सुनता हूँ आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए रेड मधुबन के साथ आप सुन रहे हैं रिड मधुबन पॉइंट फोर सुनते रहो मुस्कुराते रहो